आध्यात्मरामण अयोध्याग छं बहुते काले गश्चलिण सर्वंगवन से मोपी तथो युगसहस्रां ऋष पुनरागमन निस्क्रमस्वेति चतुत्न तो इस तरह बहुत समय तक निश्चलता निश्चलतापूर्वक रहने से मुझ सर्वसंगन के ऊपर वल्मीक मिट्टी का ढेर बन गया तदनंतर एक हजार युग बीतने पर वे ऋषिगण फिर लौटे और मुझसे कहा निकल आओ यह सुनकर मैं तुरंत खड़ा हो गया वल्मीका निर्गत निहारादेव भास्कर महुर्मुनिगण वाक मुनेश्वामीका यस्म द्वित जन्म तेनवा तेयुर्दिव्यम गतिम रघुकुत्तम और जिस प्रकार कोहरे को पार करके सूर्य निकल आता है उसी प्रकार मैं वाल्मीक से निकल आया तब मुनिगण ने मुझसे कहा हे मुनिवर, तुम वाल्मीकि हो इस समय तुम वाल्मीक से निकले हो इसलिए तुम्हारा यह दूसरा जन्म हुआ है हे रघुश्रेष्ठ ऐसा कहकर दे दिव्य लोक को चले गए अहम ते राम नामच प्रभावादींद्रिशोभव अद्यक्षा प्रपश्यामी सीता लक्ष्मणी पत्राक्षम ता मुक्तो नात्र संशय आगछ राम भद्रम ते शिल दर्शियाम्य हम हे राके नाम के प्रभाव से मैं ऐसा हो गया जो आज सीता और लक्ष्मण के सहित साक्षात आप कमलनयन को देख रहा हूँ आह मैं निसंदेह मुक्त हो गया हे राम आपका मंगल हो आइए मैं आपको रहने के लिए स्थान दिखलाता हूँ एवंक्त मुनि श्रीमान लक्ष्मण समन्वितः समन्वित शिष्य गत्वा मध्ये पर्वत पर्वत गंगाम सुविस्तीर्ण पश्चिम दक्षिण ऐसा कह शिष्यों से घिरे हुए श्रीमान मुनिवर वाल्मीकि जी ने लक्ष्मण के सहित गंगा और पर्वत के बीच के स्थल में जाकर हाँ भगवान राम के रहने के लिए एक सौ विशाल शाला बनवाई उसमें एक पूर्व पश्चिम और दूसरा उत्तर दक्षिण ऐसे दो सुंदर घर बनाए गए जानक्या सहित तो रामो लक्ष्मण समन्वित तत्ते देश सदशावसन्वनोत्तम वाल यम न त्रपूजिमें राम शीतलक्ष्मण मुनीन्द्रय सहितो मुदास्ते स्वर्गेय यथा देवपति सत्याम उस भव्य भवन में जानकी के सहित श्री राम और लक्ष्मण देवताओं के समान रहने लगे श्री वाल्मीकि जी से भली प्रकार सम्मान पाकर देवता और मुनिजलों के सहित श्री रामचंद्र जी वहाँ सीता और लक्ष्मण के साथ इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्गलोक में शचि के साथ देवराज इंद्र रहते हैं इतमद्द आध्यात्म राये उमा महेश्वर संवाद अयोध्या कांडे ष्ठ